नारायण नारायण तेईस मार्च आज का विषय ऐसा हमें लगना चाहिए कि गृहस्थी में भगवान की कमी है प्रत्येक व्यक्ति की सुखी होने की इच्छा होती है हमें ऐसा भी लगता है कि हम पर भगवान की कृपा हो उसके प्रति हमारा प्रेम हो लेकिन हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता संसार में कोई व्यक्ति सुखी है समाधानी है ऐसा हमें क्यों नहीं लगता ऐसे ऐसी अवस्था निर्माण होने का क्या कारण हो सकता है हमें ऐसा लगता है कि हम सब सदाचार से व्यवहार करते हैं भगवान का पूजा पाठ भजन पूजन हम सब करते हैं फिर भी हमें पूरा समाधान क्यों नहीं प्राप्त होता वह संतोष हमें प्राप्त न होने का सत्य कारण यही है कि हमें गृहस्थी में भगवान की कमी है ऐसा लगता ही नहीं है यदि भगवान नहीं होंगे तो मेरा जीवन अवरुद्ध हो जाएगा मेरे संतोष के लिए भगवान की नितांत आवश्यकता है ऐसा हमें असल में में लगता ही नहीं है ग्रस्ती में धन दौलत हो बाल बच्चे वैभव हो और साथ साथ भगवान भी हो ऐसी हमारी इच्छा होती है गृहस्थी की स्थिति कैसी भी हो हर हालत में भगवान मेरे जीवन में हो ऐसा हमें नहीं लगता वर्तमान स्थिति में हमें गृहस्थी से संतोष प्राप्त होगा इसी आशा से हम उसे चलाते हैं किंतु तुम स्वयं तु सोचो कि इतने दिनों तक गृहस्थी करने पर भी हमें संतोष हुआ बहुत दूर किसी पहाड़ पर जाकर बैठो और बचपन से अब तक किए हुए प्रपंच से कितना संतोष हुआ इसका जायजा लो और निर्णय करो कि गृहस्थी से कितना संतोष हुआ इतने वर्षों तक गृहस्थी करते हुए भी हमें सुख नहीं देती यह जानकर भी हम उसका त्याग नहीं करते उसका त्याग करने की इच्छा तक नहीं नहीं होती। में में हमें हमें सुख सुख प्राप्त प्राप्त होगा होगा ही मिट जाती जानी चाहिए। यदि यदि यह यह पक्का तय हुआ हुआ, कि ग्रस्ती में हमें सुख प्राप्त नहीं होगा और निर्णय तो हमें भगवान की जरूरत महसूस होगी तब उसकी प्राप्ति के लिए हम दृढ़ मूल होंगे तब उस प्रयत्न में संसार परिस्थिति आदि की रुकावट आएगी ही नहीं हमें भगवान की प्राप्ति हो ऐसी लगन जब लगेगी तब उसके लिए हमारे मन में प्रेम निर्माण हो ऐसा लगेगा और ऐसी इच्छा होने की ही आज आवश्यकता है भगवान के प्रति प्रेम कैसे निर्माण कर पाएगा भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए तीन मार्ग हैं पहला है संतों का सहवास दूसरा है स्वदिचारों का विकास करना और तीसरा मार्ग है अखंड नाम स्मरण करना इन में से जो जिसे पसंद आए उसे वह अपनाए भगवान की प्राप्ति की इच्छा होना ही सर्व सबका मर्म है नारायण नारायण